वही आगे अध्धा का अवतार करते संबंध सोदशाध्यास्टकार कर्तव्य पहले नवम अध्याय कहा गया था दैवी आस राक्षसी अध्याय प्राणीना दैवी नवमेध्यास्य दैवी राक्षसी प्राणीनास्वभा प्रकृति आसुरी प्रकृति राष्ट्रेक्ष विस्तार प्रकृति को दिखाने के लिए अभयम इत्यादि कहते प्रकृतिनाम दर्शनम दर्शन दैवी आश्री राक्षसी प्रकृति को विस्तार से लिखाते हैं उसका कहाँ उपयोग होगा इतिहास विभज्य उपयोग उनका तो उपयोग कहते भगवान भाष्य कारण तथा तो तो संसार मुख्याय मुख्य के लिए निबंधनाय आश्री राक्षसी चरी राक्षसी दोनों प्रकृति बंद दैव्या आदान प्रदर्शन दैव्या प्रदर्शन दैवी प्रकृति का प्रदर्शन किस लिए करते आदानय ग्रहण करने के लिए संपादन करने के लिए दैवी प्रकृति हो मुख्य हो इस तरह ही हो आश्वरी राक्षसी प्रकृति क्या करते क्या उपयोगिता उसके उसकी आवश्यकता नहीं किंतु परिवर्तन आए आश्चर्य राक्षसी प्रकृति का परिवर्तन नहीं करेंगे तो दैवी प्रकृति से अधिक होगी इस परिवर्तन क्या करना केवल दैवी प्रकृति चाहिए इतने इसको दिखाते हैं ठीक है नहीं अति तेज अध्याय कर्मानुबंधिनी कर्मानुबंधि अनुसंतान तो कर्म व्यंग कर्म से व्यंग्य होती वासना वासना से कर्म करता है के संसार, कर्म के संसार के संसार से अवान्तर मूलक उ कर्माबंधि मनुष्य कर्म के स्थिति होने वाली ये संसार अवान्तर मूलक संसार के अवान्तर मूल वासना कर्म अज्ञान वासना से मनुष्य देह वासना संस्कारे कहा जैसे कर्म पुण्य पाठ कर्म जैसे संस्कार है क्रियोत्र तो उसके अनुसार इस जन्म में अभिव्यक्त होते है ये वासना शास्त्री का आदि भेदना वही शास्त्री का राजस्व कामक प्रकार प्रकृति कहते पूर्व कर्मों के अनुसार पूर्ववाचना के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं छात्री की राजस्वी विस्तार करना चाहते करने के चाहते भगवान श्री विस्तारकृत भगवान्न श्रीभगवाच अभय संशुद्धि ज्ञान योगस्थितानंदमस्यत तक आर्जव ृती सभीक्ष संभव अगेक ये सौ संपद दाइवी संपदम अभियात से सौ दैवसपय शास्त्रीय चुकी अर्थ में सन्देह छोड़कर भय था धैवी संपद शास्त्र में कहा गया अद्वैत आत्मंत्र सर्वं सर्व कल ब्रह्म वासुदेव सर्व सवे ब्रह्म सव ब्रह्म अहमअ्मी ब्रह्म एकास्त्र में कहा गया किन्तु एक अवस्था है पहले सब उपासना द्व्य भक्ति करके ही अंत पर शुद्ध होने पर अद्वैत मार्ग में प्रभुत्व होते तो ध्येय परमात्मा हमसे भिन्न है हम उनके दास है उनका सेवक है एक उपासना करने वाला सुनता है सब कुछ ब्रह्म है तो हम अपने ब्रह्म उसमें तो भय लगता है नहीं किसी ब्रह्म परमात्मा में कैसे कहे तो ये जब तक अंतगण शुद्ध नहीं है दैव संपद नहीं हो ऐसा भय रहेगा जब दैव संपद हो शुद्ध अंतगण है तो शास्त्र तो में कहा गया उसमें निश्चय होकर अनुष्ठान कर करेगा यह भय यह भय और सामान्य व्याजार शब्द से अर्थन शास्त्र के उपदिष्ट अर्थ में संदेह छोड़कर अनुष्ठान करना यही अभयन सत्य संशुद्धि सत्य है अंतकण की सिद्धि संस्कृति सम्यक सिद्धि अंतकर्ण है राजसी सामस्य स्कृति है रजोगुणतम गुण है वो काम होने पर ही सत्वगुण शुद्ध होता सत्यगुणता है अधिक सत्यगुणता है रजोगुणतम गुण उसको कलुषित करते हैं रजोगुणतम गुण हो जाएंगे सत्यगुण शुद्ध हो जाएगा तो अंतगुण शुद्ध है तो सत्य गुण शुद्ध होने पर शुद्धता से रजोगुण तमोगुण से कलचित नहीं हो रजोगुण तमोगुण अत्यंत काम हो जाएंगे सत्यगुण ठीक हो गया तो शुद्ध हो गया तो अंतगुण शुद्धता देता है ये अंतगुण शुद्धि यही वैविक संपत्ति है ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान और योग उसे व्यवस्थित शास्त्रोपदिष्ट अर्थ का ज्ञान उसके अनुष्ठान करना योग उसमें व्यवस्थित स्थिरता यही वैविक संपत्ति का फल दान ये कहा जाए तो उत्तम अधिकारी के लिए के लिए और उसमें थोड़ा निचिष है क्योंकि सन्यासी के लिए दान कहाँ से होगा दान दमस्ट निच्छ यही दैविक संपद है दान हे दम है बाहिन्द्र गमन कम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जन आर्जन विजिता सरलता सरलता है पद कुछ अश्र अर्जुन टीका में धा अभय का अभय का तो टीका में अर्थे संदेहम हित्वा अनुष्ठान अनुष्ठा तो ये अभिरूता अनुछ्था, तो है शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट जो अर्थ है उसमें अनुष्ठान चाहिए अर्थ स्वन करने पर भी उसने आग्रह श्रद्धा रही तो संदेह को त्याग नहीं कर पाए तो अनुष्ठान नहीं कर पाएगा संदेह छोड़कर अनुष्ठान करना यह अभिरूता और भाष्य में सत्व संशु सत्व अंतकरण सेवहारेष्टन माया अमृता शुद्ध भाव व्यवहार इत्यादि अंतकोण शुद्ध होने पर यह होता है सत्व के अंतकरण अर्थ करते जो रजुगुण तमगुण कम होते हैं सत्वगुण शुद्ध हो गया तो अंतगण शुद्ध है अंतगुण से शुद्धि केम व्यवहार से व्यवहार कार्य में तो परिवर्तन शुद्ध भावे सत्य संस्थिति उसका अर्थ क्या टीका में पर सड़क करके पर अपने वस में करना जिस अपने कुछ विशेष पत्र करके हमारे पास कहा करेंगे तो अनुष्ठान करेंगे तो वो चाहें वो कर देगी किसको मार देंगे किसको गिरा देंगे किसको रोट ही कर देंगे ऐसा कहा करके फिर वो बसन आज लोग और कुछ अपने को ज्ञानी प्रख्यापन करके वसीकरण तो करने वसीकरण तो ये परंपरा है तो ना माया माया का हृदय अन्यथा के वही अन्य का भी उदाहरण कपटासन अन्यथा हृदय मन में ही अब बाहर अन्य व्यवहार अयथा कथन जिसे नहीं दिखाया गया ऐसे कहना मिथ्या भाषण आदि पदन विप्रम आदि ये सब परिभर्जन शुद्ध त्याग होना चाहिए शुद्ध भावन व्यवहार उत्तम अर्थम संक्षिताह ये सप्तः संस्कृत से ज्ञान होगा मुक्ति के लिए इसका संक्षिप्त कहते शुद्ध भावन व्यवहार ये व्यवहार शुद्ध होकर होना चाहिए ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यक आत्मादिदार्था अवगमन वि ज्ञान शास्त्र से और आचार्य से आचार्य केवल गुरु से सुना शास्त्र को नहीं वो तो प्रमाण नहीं केवल शास्त्र पर आचार्य मुख्य सब नहीं क्या तभी तो नहीं ज्ञान होगा शास्त्र से आचार्य से आत्मादि पदार्थ न आत्मा अनाथ पदार्थ का अज्ञान विज्ञान होने पर विवेक करके आत्मनिष्ठ होगा क्या है अवगत नाम इंद्रिया पदार्थ का ज्ञान हुआ योग नहीं है इंद्रियों का उपसार करना विशेष इंद्रिय आज मन विषय में प्रभुत्व होते हैं उनको गहिर विशेष हटा करके एकाग्र करके स्वात्म समृद्धता अपने समृद्ध ज्ञान ज्योष्ठ शास्त्र में कहा गया इसे साक्षात्कार करना चाहिए मैं था। तो सामान्य शास्त्र सुना मैं ही ब्रह्म इतने मात्र नहीं होता उसका समृद्ध में समृद्ध होना चाहिए संशय विपरीत रही ज्ञान होना चाहिए ज्ञान योगस्त ज्ञान योगो कह यो ज्ञान योगे और व्यवस्थित ज्ञान योगिरता संता उसमें निष्ठा होनी चाहिए शास्त्राचार्योग और उसमें योग साक्षात्कार होने तक यही करना है श्रवण मनि निधि यही कनिष्ठता ऐसा प्रधाना दैवी छात्री की संपत्ति ये जो कहेगा ये प्रधान है शक्ति की दैवी संपत्ति है ईका में ऐसा अभियाध्यांता उठा तीन प्रकार अभय सप्त संस्कृति ज्ञान योगित अभय सप्तसंस्ती ज्ञानयोग व्यवस्थित तीन कही गई मुख्य कहव मुख्यमंत्री सात्विकी प्रकृति प्रकटयी प्रकृति करते ये या प्रकृति संभव साकृति कहते हैं यत्र ये यहाँ ये कर्म वाला अनेकारी जो कर्मेकी सात्विकपत्ति अभीरीता यहाँ सात्वी सात्त्वी अभीरी अभव सत्तु सात्विकपद्ति महाभाग्या अत्युतम दैवसंपत्ति का महाभाग्य नहत भाग्य निशा महाभाग्य बहुत पुण्य होने पर पूर्व संस्कार से ही ये होता है शास्त्रों तो की विस्तार अवत्य श्रद्धा से अत्यंत ग्रहण अत्यंत शुद्ध है शास्त्रों में जैसे कहा जहां मिला उस देखकर ग्रहण कर आगे चलता है ये महाभाग्य से होता है शस्त्र संस्कृति अंतगण शुद्धि सरलता सबसे सत्य भाषण त्याग करना इस महाभाग्यों को अत्यंत तो भाग्य से होता है उत्तम तो दैवी संपत्ति कही गई सम्पत्ति सर्वेशा यथा संभव संपदम जगत और बाकी अभी के लिए कहा गया और दान ही ये सामान्य है सबको तो संभव देश यथा संभव संपदे आगे दान हम यथाशक्ति संविभाग अन्ना देना यथा सचिन सचिन अलपक्रम अपने सामर्थ्य के अनुसार पास में जो आदि उसका सामने के दमन है बाह्यकरण विशेष कारण महा बाह्य क्यों कहा केवल इंद्रियो का, तो का उपशम कहते अंदर बाहर दोनों का ग्रहण होता है इसलिए अंसकरण से उपशमन शांति आगे वक्ष्य आदिशा द्वितीय श्रोत नहीं शांति ही शांति से अंत में उपशम कहेगी इसे दमत होते तो बाह्य इंद्रियों का यज्ञ उपशन लगे अग्निहोत्रादी शौच स्थिति के द्वारा कहा गया स्थिति प्रती स्मारक स्मृति कहा गया देव यज्ञ दे। आदि देव यज्ञ आदि से सब्जन भूत भूतयज्ञ मनुष्य के लिए यादि करना पितृयज्ञ है भूतों को अन्नादि देना भूत बोले मनुष्य यज्ञ अतिथि सरा हो गए ब्रह्मयज्ञ से साध्याय पीछा करना आगे साध्याय अलग से जब कहते हैं तो ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय है वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ इसे तिथर कहने से यहाँ चार लेना में से एक देवयज्ञ में आदि से लेना चार चार्य ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय के नाश्ते में ये विशेष लोग ब्रह्मयज्ञ है एक देवयज्ञ दे चार लेना तीन और दिव्यज्ञान ले स्वाध्याय आदि अध्ययन वेद का अध्ययन अपने शाखा का अध्ययन अदृष्ट पर आवृत्ति करते पहले का अध्ययन करते फिर बाद में हमेशा सा अपने शाखा का प्रतिदिन आवृत्ति करते तो अध्या वचन समर्थ है अधिकारी अध्यापन भी करते ब्राह्मण तपो वक्ष मानन शारीरिक आदि तपे भी आगे कहीं शारी के, के मानस है सरलता ये सर्वदा कवि कला सरलता कविताचरण करने बारे भी कवि सरल व्यवहार करता है सर्वदा सरलता अभयं होनी चाहिए धैव सम संपदं अभिजातस्य दैवी दैवी संपद होकर जो जन्म होता है उसका विशेषण दिखाते किंच अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर शुनम दया अहिंसा स्थलुप्तेश्वीता हिंसा प्लव सत्यं अप्रियना सत्यम ब्रियाम्रिया सत्यम अप्रियम अप्रिय है तो ये नहीं कहना अप्रियम च नानिया को अच्छा लगता है इसे जित करना कहना प्रियम चाहान ऐसा धर्म का इसलिए सत्य का अर्थ कर ले भगवान अप्रिय अंबित वर्जित सहना है जैसे देखा इसे कहना अक्रोध क्रोध भाव अभाव कोई कुछ शब्द प्रयोग किया तो क्रोध प्राप्त होता है क्रोध प्राप्त होने से तो शांत कर देना त्याग यहाँ त्यागकार तो संन्यास क्योंकि दान शब्द पहला गया त्यागकार से ध्यान नहीं करके संन्यास होता इसमें संन्यास कर्म त्याग शांति ही अंतम दमाया था अपिशन परिषण होता है विश्व पर रंध्र प्रकटी करना पर दोष सूचन करना दुश्व अपन इसका विपरीत है दया भूते से भूतों में दया सर्वत्र सर्वत्रुप इंद्रिय की लोलुपता चापल्य बिना प्रयोजन इंद्रिय करना ये लुप्त इसका विपरीत मार्दव मृदुत्व ऐसा है कि अचापण तो अलग आई है विश्व सनिधि लोपाल से क्या इंद्रियों के आगे अचात अलग से वाला है अलोक उत्तम कार्य विषय इंद्रियों का विषय जब नहीं इंद्रियो तो ठीक है लेकिन विश्व सन्निधि होने पर भी इंद्रियो में विक्रिया नहीं होनी ये अलोक है शांत तो बैठे कोई आया अठा तो उसमें क्या है शब्द सुना ऐसा नहीं विषय सान्निधि होने को दूसरा भी विषय सन्निधि में होने पर भी इंद्रिया में विक्रिया नहीं शांत रहना अपने ये अगले लिखता और, ही और है महाराज में मृदुत्वापल चपलता बिना प्रयोजन षडेंद्र विधरोना कारण नहीं थोड़े समय शांत नहीं है थोड़ा शरू को चफलता है उसका विपरीत है ये सबसे गर्वी संपद है वास्तव में अहिंसा अहिंसा न प्राणी नीजावर्जन पीड़ारहित अहिंक पीड़ा नहीं कन्या मन मन से कस्थ नहीं जन सत्यम अतवर्जित यथाता से कथन करना किंतु मिथ्या अनित अप्रिय अप्रिय ही अन्त अच्छा नक्रोधराकृष से, अभी से कोई कुछ अभी सेधनिकिया कष्टीया क्रोध तो से, से उपगमन पुरुष प्राप्त होता है उसको शांत कर देना ये हो गया अक्रोध त्याग संपर्क पहले दान ठीक है त्याग सब देना दान का स्वाम लेते त्याग से ध्यान क्यों नहीं करते तो त्याग कर देते पहले दान कर गया है इसमें यहाँ त्याग का संन्यासन्यासी ऐसा त्रेय का संन्यास है और ऐसा त्याग कर गया तो कर्म भी नहीं करेगा कर्म त्याग हो जाएगा शांति अंतकर्ण से उपशन दम आ गया बाहे करने के लिए अंतर्णस अपैशुनमिशुनता अपी सुनता पर्यावरण परस्म पर प्रकटीकरण सुनम परछिद्र पर लेकर विशेष अन्य के, के कहना कि पैस में चिग लेकर उसका अभाव अपैशन दया कहा भूते दया भूते भूतेश दुखित से दुखित भूतम दया पर में होती है वो नहीं होना। ये मृदुरभाव मृदुता में सरलता लज्जा अकार्य निवृत्ति हेतु गर्मित मनोवृत्ति लज्जा है कैसा है कार्य निवृत्ति हेतु गढ़ा निमित अकार्य निवृत्ति अकार्य कर्तव्य जो कर्तव्य करना नहीं चाहिए उसके निवृत्ति का कारण है लज्जा न पड़ो निश्चित करेगा नज्जा लगेगी अकार्य की निवृति क्या गढ़ा अकार्य निवृत्ति गढ़ा निंदा निंदा के निमित्त लज्जा निंदा करेंगे निंदा के कारण लज्जा गढ़ा नहीं करोजन है तो अच्छा वाहक पानी पादा, पादा इंद्रियों का अव्यापारित बिना कारण कुछ न कुछ बोले खास करके इधर उधर चले थे बिना कारण नहीं करे शांत होकर बैठे होना प्रयोजन किसी बोलना ही तो चाहिए तो नहीं ये सफलता है विश्वसातरा सी और दैवी दैवी मभिजातस्य सम मभिजातस्य क्षमा धृतिश मद्रोह नापदी संपदं तेज क्षमा धृति जात। दैवी संपत्ति को उद्देश्य करके जन्म हुआ ये सब होते हैं तेज क्षमा तेज शब्द से शरीर की शांति नहीं जो अपने सिद्धांत निश्चय उसमें तो प्रगलभ नहीं होगा वो ठीक है ये तेज है तेजस्वी क्षमा क्षमा करना कोई कुछ कहे आकर्षण कारण दिया तो अंदर में क्रिया नहीं होना पहले कहा था क्रोध प्राप्त होने पर शांत करना अक्रोध हो यहाँ विक्रिया ही नहीं होनी क्षमा कर देना द्वितीय धैर्य अवसान प्राप्त होने पर उसका अंतक्रमण बुद्धि जिसके का ना होता है शौचम दो प्रकार का बाह्य अभ्यंतर बाह्य शौच तो निर्जलाध्यान अभ्यंतर अंतग्रण शुद्ध अद्रुव द्रोह का कर्ण का इच्छा है भाव। है, जिसमें है अतिमा जिन्हेहे साथमे सर्वेष्ट तो अतिमा अतिमाता का अभाव दैवीन संपदा सेजलता मे वित्तीय तेज में प्रागलभ्य मूढ़े तो ये त्री बालका अन्यू से दब जाने स्त्री से दब जाइए से दब जाइए नहीं चरम तेज सब्ज नहीं कहा गया क्षमा आकृष्ट ताड़ित से अंतर्विक्रिया अन्य अंतर्विक्रिया नहीं होने आकर्ष से खींचा साढ़ किया अंतर्विक्रिया नहीं होने और विक्रिया होने पर उसको शांत करना अक्रोध हो पहले है। इसको कहा है उत्पन्नायाम विक्रियाम प्रसमनम अक्रोधाना हमने कहा है भाष्यकार तो के विक्रिया होने पर शांत कर देना अक्रोध और क्षमा तो विक्रिया नहीं होनी ठीक है न उपयोगता दिखते अध्यात्म अधिकार तो अध्यात्म अधिकार है इसे कर्मगत को तेज नहीं लेना कहते तेज शब्द से कहा जाता है यह नहीं लेना क्षमा क्रूभ एक तो पौनवृतम आसंख्य परिहत पुनवृत्ति की संख्या के परिहार करते है उत्तम होने पर विक्रिया उसको शांत कर देना अक्रता देता है तयम विशेषाद अपौन वृत्तिम विशेषण से पुनर्वृत्ति नहीं है उत्थम वास्तव क्षमा या अक्रोध्य विशेष क्षमा अक्रोध विशेष है विक्रिया होने पर उसको शांत कर देना क्षमा तो विक्रिया नहीं होनी धृति विशेषम समय विषय विहार दे अवसाद प्राप्त को अंतकरण वृत्तिर विशेष हो देते होना पड़ो उसका प्रतिषेध करने वाले अंतकरण वृत्ति विशेष हो धृती अंतकरण वृत्ति वृत्ति विशेष का स्पष्टीकरण विषय है ये उत्तंता से न आवश्य धुति से स्थिर है करण अवसाद निशे शौचंद दो प्रकटय मृज्जल बाह्य मृज्ज्वल आभ्यंतर मनोबुद्धिमल्यम मनोबुद्धि मैरागा स्वभाव एवं दुविध नैर्मल अंतण कृष्ण माया राग है पर दो अंतिम इच्छा नाति दोषाग्रहित अद्रिघांसावी साध्यान नापी मनिता अत्य मान अतिमा छदिमा अत्यपने तद्भाव अतिमाता तदीमित उत्साह अभाव स्पष्ट करते हैं आत्मन पूज्यताशय भावना अभाव ने सर्थ पूज्य अतिशय पूज्य होना कस्एता हैदी अभय सत्त संसदी से ना संपदमिजात समिति दवी दैवीसंपद तो अभी करके है। जाते हैं अभक्ष्य विद्युत ज्यादा दैव विभूत योग्य भावी कल्याण से कल्याण होने वाला है ये सब है एक तरी आल्याण होगा ठीक है साधक कथम दवी संपद्य साधक तो मनुष्य मनुष्य स्थित तो देव के दैवी संपत्ति के उदेश करके जन्म होगा है दैवी दैवी की दैवी दैवी दैवी प्रखण्ड कहा है कि नहीं दैवी नहीं दैवी का द्वितियां हो गया दैवीं ठीक है दैवीति प्रतीक क्या है दैवीत नहीं दैवी कर दैव कहा है है दैव विभूत आगे भाष्य में दैव विभूत रहस्य है वो करना दैवती दैवती हो जाएगा तो वो लेना दैव विधि के रहस्य इसका अर्थ भावी कल्याण है ये भावी आगे कल्याण होने वाला है ओण नो मूण ओग्पर्जन शनो विष्णु नमो ब्रह्मे नमस्ते भाई ब्रह्मासि।